आठवें सूत्र के भी अर्थ विषयक चर्चा तो हो गई और इसमें यह बताया गया कि पूर्ववर्ती पांच सूत्रों के द्वारा वर्णित सिद्धांत पक्ष हैं और परवर्ती परम जयमनीर मुख्यवाद इत्यादि से प्रतिपादित पूर्वपक्ष हैं पूर्वपक्ष पर ब्रह्म गंतव्य है यह वा, मानने वाला इसलिए कि उनके मुख्यत्वादी हेतु असिद्ध हो जाते हैं बाधित हो जाते हैं ग्युपत्तियादि हेतुओं के द्वारा कैसे मुख्यत्वादि हेतुओं की निवृत्ति होती है इसे सिद्धि नहीं हो पाती उत्पत्ति नहीं हो पाती इसे बता दिया भास्कर भगवान ने न असति संभवे मुख्य से व इति कशित आज्ञापयिता विद्यते यहाँ से लेकर के अपर विषया एव गतिश्रुतः यहाँ तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षी के जो मुख्यत्व और प्रकरण तथा सार्वात्म लिंग रूप हेतु थे उन हेतुओं को अन्यथा सिद्ध दिखा करके बताया गया पूर्व पक्ष के हेतु अन्यथा सिद्ध होने से स एनान ब्रह्म गमयतीवाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म नहीं होगा अपितु जो प्रथम सिद्धांतियों के द्वारा बताया गया है अपर ब्रह्म यही अर्थ है यहाँ पर अब <coughs> केचित पुनः पूर्वाणी पूर्वपक्ष सूत्राणी इत्यादि भाष्य से पक्षांतर को बता करके उसका भी निराकरण करते हैं भाष्कर भगवान केचित इत्यादि का अवतरण है टीका में स्वपक्ष उक्तवा परमतम दूषयती के चित इत्यादि ना तो अपने पक्ष को यानि सिद्धांत मत को बता करके जो परमत है ब्रह्म पदार्थ के विषय में और इस अधिकरण के विषय में उसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बताते हैं भाष्कर भगवान इत्यादि ग्रंथ से परमतम स्वक्ष दूषय तो भाष्य में पुनः भाष्यमहुन पूर्वाणी इति उत्तराणी सिद्धांतूत्रण व्यवस्था पर विषया गति गतिश्रुति प्रतिष्ठापयती ये केचित शब्द से ग्राह्य जो अन्य हैं उनका मत बताने वाला इतना ग्रंथ है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो पूर्ववर्ती पा, पांच सूत्र हैं वे पांच सूत्र हैं सिद्धांत पूर्व उनके अनुसार और परवर्ती जो सूत्र हैं उत्तर सूत्र वो परम जयमनिर मुख्यत्वाद इत्यादि अंतिम तीन सूत्र वे सिद्धांत को बताने वाले सूत्र हैं इस अधिकरण के ऐसा मानते हैं कुछ लोग ब्रह्म पदार्थ सयेना गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ अपर ब्रह्म है यह पूर्व पक्ष और पर ब्रह्म है यह सिद्धांत पक्ष है ऐसा कुछ लोग मानते हैं और वे जब इस अधिकरण में उत्तर जो सूत्र त्रय हैं, वे सिद्धांत बताने वाले मानेंगे तो स एनान ब्रह्मग मी वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ परब्रह्म होगा तो जितनी भी गति पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताने वाली श्रुतियाँ हैं उन सब को वे लोग कहते हैं परब्रह्म वे परब्रह्म वे ऐसा कहते हैं तो ये लिखा कि केचित पुनः पूर्वाणी पूर्वपक्षसूत्रण उत्तराणी सिद्धांत सूत्राता व्यवस्था अनुद्यम ये जो व्यवस्था है इस इसी पर पूर्वाग्रह करने वाले इसी का अनुरोध करने वाले इसी का अनुसरण करने वाले एकताम व्यवस्थाम अनुरुद्यमाना का ये केचित का विशेषण है ये ताम व्यवस्था अनुरुद्यमाना केचित तो जिनके दृष्टि में इस अधिकरण के शुरू वाले पाँच सूत्रों से बताया गया पूर्व पक्ष हैं और अंतिम तीन सूत्र से बताया गया सिद्धांत है ये व्यवस्था सुव्यवस्था है ऐसा मानने वाले इसी का अनुरोध करने वाले वे क्या करते हैं कि पर विषया एवं प्रतिष्ठापयन्ति गति श्रुति द्वितीय का बहुवचन है और पर विषया ये भी गति श्रुति का विशेषण है इसलिए द्वितीय बहुवचन है स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन रमा की तरह तो ये जितनी भी गति पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताने वाली श्रुतियां हैं वे सब परब्रह्म विषयक ही हैं, परब्रह्म की गति पूर्वक प्राप्ति बताने वाली हैं। ऐसा उन श्रुतियों का वे व्याख्यान करते हैं लेकिन उनका ये मानना युक्त युक्त नहीं है उचित नहीं है गलत है इसे कहते हैं कि तद अनुपन्नम गंतव्यत्व अनुपत्तेर ब्रह्मण तद अनुपन्नम यानी उनका यह मानना मत अन्य लोगों का मत तत्श से लेना तत तन मतम अनुपन्नम उनका यह मत उपपन्न शब्द का अर्थ होता उचित अनुपपन्न शब्द का अर्थ होता अनुचित गलत गलत है उनका यह मानना है हाँ। क्यों तो कहते हैं गंतव्यत्व अनुपत्तेर ब्रह्मण तो ब्रह्म में परब्रह्म में गंतव्यत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती तो परब्रह्म में गंतव्यत्व की उपपत्ति न होने के कारण परब्रह्म को गति पूर्वक प्राप्त होने वाला मानना अनुचित है जो गंतव्य होगा उसकी तो प्राप्ति गति से होगी तो परब्रह्म यदि गंतव्य होगा तब तो कहा जा सकता है गतिपूर्वक प्राप्तव्य उसे लेकिन ऐसा नहीं है एक अर्थ है कि गंतव्यत्व अनुपत्ते ब्रह्मण पर ब्रह्म में गंतव्यो अनुपपन्न होने के कारण ये मानना गलत है कि परब्रह्म की प्राप्ति गतिपूर्वक होती है कैसे उसमें अनुपन्न है गंतव्यत्व इसे सिद्ध किया जा रहा है यतम यत इत्यादि से परब्रह्म तो कैसा है तो कहते हैं यथ सर्वगतम सर्वातरम सर्वात्मक परम ब्रह्म इसका अन्वय करना तस्य गंतव्यता कदाचित कदाचित अपि अपि न उपपद्यते ये द्वारा है नुतियों के बाद वाला वाक्यगतम सर्वातरम सर्वात्मक परम ब्रह्म तस्य गंतव्यता न कदाचित अपि उपपद्यते ये कह रहे हैं सिद्धांती कि जो ऐसा है सर्वगत का मतलब व्यापक देश से अपरिछिन्न है सर्वांतर है यानी सबके अभ्यंतर हैं और सर्वात्मक यानी सबसे अभिन्न है सबका स्वरूप है तो जो सर्वगत है यानि देश से अपरिछिन्न है सर्वाभ्यंतर हैं और सबका स्वरूप है सबसे अभिन्न है ऐसा तो पर ब्रह्म है सर्वात्मक परम ब्रह्म ये सब तीनों के तीनों पर ब्रह्म के विशेषण है वो सर्वगत है देश से अपरिचिन्न है पर ब्रह्म सर्वांतर यानी सबके अभ्यंतर है और सर्वात्मक यानी सबसे अभिन्न है ऐसा जो परब्रह्म ब्रह्म है तस् पर ब्रह्मण सर्वगत सर्व, सर्वात्मक परब्रह्म में गंतव्यता न कदाचित अपि उपपद्य कभी भी उपपन्न नहीं हो सकती गंतव्यता परब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकती इसे ही दिखाने के लिए हेतुगर्भ विशेषण बताए हैं सर्वगतत्व सर्वांतरत्व सर्वात्मकत्व ये विशेषता जिसमें रहेगी वह गंतव्य नहीं हो सकता उसमें गंतव्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता ये बताया जा रहा है अब सर्वांतर सर्वगत सर्वात्मक सिद्ध हो ब्रह्म प्रमाण से तब तो कहा जा सकता है कि वो गंतव्य नहीं होगा ये तो भाष्कार भगवान का अपना वाक्य है कि जो सर्वगत होगा सर्वात्म हो, सर्वांतर होगा सर्वात्मक होगा वह गंतव्य नहीं होगा इस भाष्कार भगवान के सर्वगतत्वादि के, के कारण गंतव्यत्व अनुपत्ति को बताने वाले वाक्य को प्रमाणित करने वाला कोई वेद वचन होना चाहिए तब तो ये वाक्य भी प्रमाण होगा इसलिए ब्रह्म में गंतव्यत्व अनुपत्ति के जो हेतु बताए गए हैं सर्वगतत्व सर्वांतरत्व और सर्वात्मकत्व को बताने वाले वाक्य यहां पर बता रहे बीच में वेद वाक्य ये वेद वाक्य हैं ब्रह्म को सर्वगत सर्वांतर सर्वात्मक बताते हैं पहला वाक्य है आकाशवतो सर्वगत नित्य तो परमात्मा आकाश के तरह सर्वगत है नित्य है तो ये सर्वगतत्व इस श्रुति वचन से परब्रह्म में सिद्ध हो रहा है सर्वांतरत्व को बताने वाले वाक्य हैं, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर ये सर्वांतरत्व को बताते हैं कि जो साक्षात अपरोक्ष है मतलब स्वयं प्रकाश है चेतन ब्रह्म और वह सर्वांतर है वही तुम्हारी आत्मा है ऐसा याज्ञवल के जी कह रहे हैं तो इन दो वाक्यों से सर्वांतरत्व सिद्ध होता है साक्षात अपरोक्ष जो है मतलब स्व स्वयं प्रकाश है जो बाह्य वस्तु होती है वह दृश्य होती है पर प्रकाश होती है उसके अभ्यंतर जो है उससे प्रकाशित होती है दृश्य वस्तु तो पांचों कोष बाह्य हैं और कोषों से अभ्यंतर है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म इसलिए वह तो सबका अवभाषक है लेकिन स्वयं किसी से अवभाषित नहीं होता स्वयं अपरोक्ष है अंतकरण की वृत्तियां साक्षी वेद्य है और साक्षी स्वयं वेद्य है इस अभिप्राय से यह साक्षात अपरोक्षात ये है कि जो वृत्ति के बिना भी भाषित हो रहा है वृत्ति तो उसकी अवभाषा है अपनी अवभाष्या वृत्ति के बिना भी जो अवभाषित हो रहा है वह साक्षात अपरोक्ष कहलाता है और ऐसा ब्रह्म वो सर्वाभ्यंतर है इस प्रकार ये दो वचन सर्वांतरत्व को सिद्ध करते हैं और सर्वात्मकम ये को बताने वाले श्रुति वचन है आत्मव ब्रह्मैव सर्व ब्रह्म ब्रह्मैव ब्रह्म विश्वमिद वरिष्ठम ये वचन बता रहे हैं सर्वात्मकत्व इस प्रकार सर्वगतत्व सर्वांतरत्व और सर्वात्मकत्व श्रुति सिद्ध है ब्रह्म में ऐसा शर्व, सर्वा, सर्वगत सर्वांतर सर्वात्मक जो ब्रह्म है वह गंतव्य नहीं हो सकता उसमें गंतव्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता गंतव्य हमेशा वही होता है जो घनता से भिन्न है और घनता जिस देश में है उससे अन्य देश में है वो गंतव्य बनता है जो देश से परिचिन्न सर्वगत नहीं है और जो घनता रूप नहीं है सर्वात्मक नहीं है घनता से भिन्न है वो गंतव्य बनेगा ये तो सर्वात्मक होने से घनता से भी अभिन्न है गंत्री रूप है और सर्वगत होने से गनता जहाँ है वहाँ भी हैं तो ये गंतव्य कैसे होगा ये आगे कह रहे हैं कि एक नियम बता रहे हैं कि नहीं गतम एवं गम्यते थे अन्य ही अन्य इति प्रसिद्धम लोके जो गत हैं गम्य नहीं बनता अभी स्वाध्याय कक्ष में बैठे हुए हैं तो स्वाध्याय कक्ष वाले नहीं कह सकते कि हम स्वाध्याय कक्ष में जा रहे हैं तो स्वाध्याय कक्ष गत है प्राप्त है जो प्राप्त है वह गंतव्य नहीं होगा गतिपूर्वक प्राप्तव्य नहीं होगा क्योंकि देखा जाता है अन्यो ही अन्यत गच्छति इति प्रसिद्धम लोक है तो जो गनता से भिन्न है वह और गनता के देश में नहीं है उसे गति से प्राप्त करता है गनता तो अन्यो ही अन्यत गच्छति इति प्रसिद्धम लोक है ये नियम है तो ब्रह्म तो सर्वगत होने से वो गत ही माना जाएगा सबको प्राप्त ही माना जाएगा और गंत्री रूप होने से गनता से भिन्न न होने से भी गंतव्य नहीं होगा गंत्री देश में विद्यमान होने से तथा गनता से अभिन्न होने से गंतव्य नहीं होगा ब्रह्म तो अन्ो हि अच्छी प्रसिद्ध लोके थोड़ी अब आगे एक शंका आ रही है ननु लोके गता इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सर्वगतस्य स्वात्मूत ब्रह्मण संसार देशा देशातरेण तत्ला कालांतरेण विशिष्टतया गंतव्य सैत वो दृष्टानताभ्या शंकते तो ये कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मगतर स्वात्मा है का मतलब गंतव्य का गता का स्वरूप है तो भी गनता का स्वरूभूत होने पर भी और सर्वगत होने पर भी गंतव्य बन सकता है परब्रह्म ब्रह्म तो सर्वगत स्वात्मभूत ब्रह्मण गंतव्यत्व स्यात ऐसा अनुय करना गंतव्यव होगा कैसे गंतव्यत्व होगा इसे कहते हैं पृथ्वी और वय दृष्टांत से बताते हैं पूर्व पक्षी तो पृथ्वी व्यो अभ्याम शंकते पृथ्वी दृष्टांत और वयो दृष्टान्त से यह, यह शंका की जा रही है कि सर्वगत सर्वात्मक ब्रह्म में भी गंतव्यत्व हो सकता है आ? क्या वय यानी अवस्था उम्र वय वयस्ब है वह क्वचन है और ये सष्टी का क्या नाम है पृथ्वी प्र, वयो दृष्टांत भ्यामे पूरा एक समास है पृथ्वी दृष्टांत और वय दृष्टांत से यह बताया जा रहा है तो कैसे सर्वगत होने पर भी गंतव्य होगा सर्वात्मक होने पर भी गंतव्य होगा तो इसके लिए बीच में ब्रह्म के विशिष्ट रूप को दिखाया जा रहा है कि ब्रह्म संसार देशा देशांतरेण विशिष्टतया ये संसार देशा देशांतरेण का आनुवे विशिष्ट विशिष्टतया के साथ करना विशिष्ट विशिष्टतया गंतव्यत्व सात तो जीव तो इस समय संसार देश में स्थित है और ब्रह्म पूर्व पक्षी कहते हैं कि संसार देश में नहीं है पर ब्रह्म संसार दे से अमृतं दिवि यद अतः ऊर्ध्व दिवो वो संसार से जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसा संसार देश है भिन्न देश वो है जहां संसार का संबंध नहीं है ऐसा त्रिपाद अमृत स्वरूप और उस देश से विशिष्ट जो ब्रह्म हैं वो गंतव्य हैं और संसारी जो जीव है वह इस समय संसार देश में विद्यमान है तो गंता तो संसार देश से युक्त हैं वो ब्रह्म गंतव्य नहीं है जो संसार में विद्यमान है वो ब्रह्मा संसारी ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा रहा करना है इसे असंसारी ब्रह्म को प्राप्त करना है असंसारी ब्रह्म कहाँ है जहा संसार नहीं है वहां असंसारी ब्रह्म है उस देश को कहा जाएगा संसार देश से देशांतर संसार देश है जहां तक संसार है यहां से ब्रह्मलोक पर्यंत पर्यतः संसार ही है संसार है जन्म मरण पुनरावृत्ति भेद तो वहां भी भेद है इसलिए असंसार देश है अद्वैत और उस देश से विशिष्ट जो ब्रह्म है वह अप्राप्त है इस समय वह संसार देश से देशांतर विशिष्ट रूप से ब्रह्म प्राप्तव्य होगा गंतव्य बन जाएगा उसमें गंतव्यत्व सात और संसार जिस समय विद्यमान है अवस्था में इस समय संसार है तो यह है संसार काल और संसार कालात कालांतर माना जाएगा जिस समय संसार नहीं रहता है वो सम... काल वो है संसार कालात कालांतर और उस कालांतर से विशिष्ट तया गंतव्य हो जाएगा स्वात्मा होने पर भी वो सर्वगत होने पर भी देशांतर विशिष्ट तया गंतव्य होगा स्वात्मा होने पर भी स्व संसार काल से अन्य काल अवचिन्न तया गंतव्य होगा इसे समझाने के लिए अलग अलग दो दृष्टांत है देशांतर विशिष्ट तया गंतव्य होगा सरोगत होने पर भी इसे समझाने के लिए पृथ्वी दृष्टांत है और वय दृष्टांत है स्वात्मा होने पर भी कालांतर विशिष्ट तया गंतव्य होगा गनता का स्वरूप होने पर भी कालांतर विशिष्टतया वह घनता का स्वरूप भी गंतव्य बनेगा इसे समझाने के लिए व्यव दृष्टान्त तो ये करते हैं कि सर्वगत्या सर्वगत स्वात्म, स्वात्म भूत ब्रह्मणा संसार देशा देशांतरण तत्काल कालांतरेन विशिष्टतया इति पृथ्वी ये शंका करते हैं ननु इत्यादि से ननु इत्यादि भाष्य को देखिए कि लोके गंतव्यता देशांतर विशिष्टतया दृष्टा गैंतृ दृष्टा यथा स्थ एव पृथ्वीम देशांतर द्वारे न इति। तो जो सर्वगत होने पर भी गंतव्य हो सकता है ऐसा लोक में देखा जा रहा है इसे समझाने के लिए पृथ्वी दृष्टांत बताया यहां पर कि लोके गंतव्यता देशांतर विशिष्टा दृष्टा तो जैसे हम लोग पृथ्वी पर विद्यमान हैं तो पृथ्वी हमें प्राप्त है लेकिन जिस देश में हम हैं हरिद्वार में तो हरिद्वार नामक जो पृथ्वी है वह तो हरिद्वार नामक देश जितना है उससे विशिष्ट पृथ्वी तो हमें प्राप्त है और वाराणसी नामक देश से परिचिन्न विशिष्ट जो पृथ्वी है वह प्राप्त नहीं है इसीलिए आरक्षण आदि पहले से करके सुविधा से गति संपन्न हो इसलिए जाया जाता है जिस दिन आरक्षण होता है उस दिन समय पर व्यक्ति जाता है न स्टेशन पर तो पृथ्वी रूपे न पृथ्वी प्राप्त होने पर भी जिस देश में गनता विद्यमान है उस देश से देशांतर विशिष्ट जो पृथ्वी है उस विशिष्ट रूप से वह गंतव्य बन गई अप्राप्त होने से तो पृथ्वी का एक सामान्य स्वरूप है पृथ्वीत्व तो स्वरूप उस सामान्य पृथ्वीत्व तो रूप से तो वह उपलब्ध है पृथ्वी निवासी सभी प्राणियों को लेकिन एक जो पृथ्वी निवासी प्राणी जिस जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान से जो स्थानांतर देशांतर है उसे विशिष्ट जो पृथ्वी का रूप है वह उन्हें अप्राप्त है वह उनका गंतव्य बन जाता है गतिपूर्वक प्राप्तव्य बन जाता है ये लोक में देखा गया है ये दृष्टांत बता रहे हैं यथा पृथ्वी पृथ्वीस्थ प्रि, एव गच्छति इति तो जो पृथ्वी पर विद्यमान है भारत में रहने वाला अमेरिका आदि जाता है या भारत में ही हरिद्वार में रहने वाला काशी जाता है काशी में रहने वाला कहीं रामेश्वरम जाता है तो वो देशांतर विशिष्ट होने के कारण पृथ्वी विशिष्ट रूप से गंतव्य बन गई तो तो पृथ्वीस्थ व्यक्ति को पृथ्वी प्राप्त होने पर भी विशिष्ट रूप से अप्राप्त है वह विशिष्ट रूप उसका गंतव्य बन गया ऐसे ही जो अन्य है सबसे सर्वात्मक सर, है वो सामान्य रूप से जिस रूप से स्वात्मा है स्वरूप है घनता का उस रूप से गंतव्य न होने पर भी उससे भिन्न जो रूप है कालांतर विशिष्ट जो रूप घनता का वह गंता जिस काल में है उस काल से कालांतर से विशिष्ट होने से वो गंतव्य होगा इसे बताने के लिए उदाहरण है तथा अनन्यत्वेपि अन्य बात वा विशिष्ट वार्धकम स्वात्म भूतम एवं गंतव्यम दृष्ट तो जो बाल अवस्थापन्न है उसका वार्धक्य कालांतर में स्वरूप ही है वह अपने से भिन्न रूप से बालक वृद्धावस्था को या युवावस्था को प्राप्त नहीं करता है वह अपने से अभिन्नतया ही प्राप्त करता है तो वह कालांतर में प्राप्त होने वाला वार्धक यानी वृद्धावस्था वह बाल से अनन्न्य होने पर भी वह कालांतर विशिष्ट होने से बाल अभी तो बाल्य काल से विशिष्ट हैं गन्ता और वह उसका गंतव्य है वार्धक्य स्वरूप उसका अपना स्वरूप ही है अन्य ही है वो कालांतर विशिष्ट होने के कारण गंतव्य बन गया ये देखा जा रहा है ये सबकी जो है गति की शोर चल रही है जन्म लेता है तब से लेकर के वार्धक्य को प्राप्त करने के लिए ना क्षण प्रतिक्षण यात्रा कर रहा है वार्धक्य को प्राप्त करने के लिए तो ये कहते हैं कि वार्धक्य स्वरूप होने पर भी गंता का मैं वृद्ध हूं इस रूप में ही प्राप्त करता है ना बाद में तो वह स्वरूप होने पर भी कालांतर विशिष्ट रूप से प्राप्तव्य हो गया गंतव्य हो गया गंतव्यम दृष्टम ये दो दृष्टांत तो हो गए ये वार्धक्य वह हैं। तो वह दृष्टांत तो हो गया कालांतर विशिष्टतया प्राप्तव्य दिखाने के लिए और उससे विशिष्टतया प्राप्तव्य दिखाने के लिए दृष्टांत हो गया देशांतर विशिष्ट पृथ्वी का अब दार्टान्त को बताया जा रहा है तदवत ब्रह्मणों की सर्वशक्तुपे तत्वात कथंचित गंतव्यता सैत तो तद्वत एने जैसे पृथ्वी में देशांतर विशिष्टतया गंतव्यत्व है ऐसे सर्वगत ब्रह्म में भी देशांतर विशिष्टतया संसार देश से जो देशांतर है उसे विशिष्टतया गंतव्यत्व हो जाएगा परब्रह्म में परब्रह्म सर्वगत होने पर भी और परब्रह्म स्वरूप होने पर भी घनता का वार्धक्य के तरह गंतव्य बनेगा कालांतर विशिष्टतया संसार काल से जो कालांतर है मुक्ति काल उससे विशिष्टतया गंतव्य हो जाएगा वह स्वरूप होने पर भी ब्रह्म इसलिए कहते तदवत ब्रह्मणों गंतव्यता सियात यथा कथनचित गंतव्य कथनचित गंतव्यता शादी थी और बीच में है सर्वशक्तिपे तत्वाद एक हेतु गंतव्यता को बताने के लिए इसका एक अलग से अवतरण भी लिखते हैं टीकाकार या अवतरण लिखने से पहले ये जो तथा अनन्यत्वेपि बालस्य इसमें अनन्यत्व तो एक पद है ना और स्वात्म भूतम एवं <coughs> ये अनन्यत्व क्या चीज है और स्वात्मभूतत्व क्या चीज है वार्धक्य में उसे कह रहे हैं अनन्य तो उसे कहा जाएगा कि यत्न विनव प्राप्तम अन्यत्वम टीका में जो बिना प्रयत्न के प्राप्त हो जाए उसे कहा जाता है अन्य वृद्ध बनने के लिए कोई प्रयत्न करता है, उल्टा जल्दी वार्धक्य न आ जाए, इसके लिए तो प्रयत्न करता है, लेकिन हैं? लेकिन रोका नहीं जाता वृद्ध होने के लिए कितना प्रयत्न किया रोकने के लिए तो प्रयत्न किया लेकिन वृद्ध होने के लिए कनु भाई उस प्रयत्न किया था तो बिना प्रयत्न के ही प्राप्त हुआ कि नहीं ये अन्यत्व यत्नम विना प्राप्तत्वम अनन्यत्वम और स्वात्मत्व क्या है तो स्वात्म को कहते हैं अवस्था तद्वतो अभेदात स्वात्म अवस्था और अवस्थी अवस्थी कहते हैं जैसे धन और धनी <coughs> अवस्था अवस्थी देह देही तो अवस्था है बाल्य अवस्था युवा अवस्था वृद्धावस्था और अवस्थी है शरीर और ये जो तो शरीर की अवस्थाएं हैं बाल्य युवा और वृद्ध ये अवस्थाएं जिसकी हैं शरीर की उसे अवस्थी कहा जाएगा वो अवस्थी और अवस्था ये दोनों अलग अलग प्रतीत नहीं होते हैं अलग अलग होने पर भी उनमें वो गुण गुणी का जैसे अभेद होता है धर्म-धर्मी का जैसे अभेद होता है जाति मान का जैसा तादात में होता है ऐसा अवस्था अवस्थावान का तादात्म्य है तो अवस्था तदव तो हो अभेदात। अभेद होने से यहाँ पर स्वात्मभूतत्व तो कहा गया तो अवस्था तद्व तो अभेदात स्वात्म भूतत्व तो भूतत्व और अनन्यत्व में अंतर है अब ये जो ब्रह्म में यथा कथन कथनचित गंतव्यता को दिखाने के लिए जो हेतु बताया गया है सर्वशक्तुपे तत्वात् पृथ्वी में तो देशांतर विशिष्टतया वो हो गया गंतव्यत्व प्राप्त होने पर भी घनता को विशिष्ट रूप अप्राप्त है इसलिए गंतव्य हो गई वार्धक्य कालांतर विशिष्टतया गंतव्य हो गया ऐसे ब्रह्म तो निर्विशेष हैं उसमें तो ये सब विशेषताएं देश विशिष्टता काल विशिष्टता आदि नहीं आएंगे ऐसा यदि कोई कहता है तो उसका निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म सर्वशक्तिपेत है इसी की इसी का अवतरण है एक शंका के रूप में तो टीका में है नु युक्त भूवयसो प्राप्तोरपी देशांतर कालांतर विशिष्टत्व गंतव्य तयोर गंतृभिन्नवाद ब्रह्मणस्तु गिन्न कथ सी तो ये कहते हैं कि युक्त भूवयसो हो प्राप्तयो देशांतर कालांतर विशिष्टत्वेन देशिष्ट तो पृथ्वी और आयु वृद्धावस्था इनमें तो ये दोनों प्राप्त होने पर भी देशांतर कालांतर विशिष्ट रूप से गंतव्यत्व इनमें सिद्ध होगा और गंत्री भिन्न होने से भी किस रूप से गंत्री भिन्नत्व है उनमें देशांतर कालांतर विशिष्टतया गंत्री भिन्नत्व होने से ब्रह्मणस्तु गंत्र गंत्र अभिन्न कथम गंतव्यम तत्र अभिन्न गंत्र अभिन्न गंत्री अभिन्न तो इक्वनाइजे सीजन हुआ गंत्रिन्न तो गंत्री शब्द था और अभिन्न था रि को र होकर के गंत्र बन गया तो ब्रह्म तो गंता से अभिन्न है इसलिए वह कैसे गंतव्य बनेगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी ने लिखा सर्वशक्तिपे तत्वात् तो। वह सर्वशक्ति से युक्त होने से विशिष्ट होने से बन जाता है गंतव्य अब ये तो शंका हुई ननु से लेकर के सर्वशक्तियों तत्वाद कथनचित गंतव्यता तक शब्द है शंका की समाप्ति का द्योतक न इत्यादि से इस शंका का निराकरण किया जा रहा है ब्रह्म को दे, आ, संसार देशा देशांतर विशिष्ट संसार काला कालांतर विशिष्टतया भी गंतव्य नहीं बताया जा सकता ये कह करके इस गंतव्यों की शंका का निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार या प्राप्ता भू सा न गंतव्या यव्यम देशांतरम तत्व वयसोपि वयसो कालांतरे अभिव्यक्ति मात्रम न ग्यम वस्तुगति जो पूर्वपक्षी ने दृष्टान तो बताए हैं पृथ्वी और व इनमें भी गंतव्यत्व संभव नहीं है ये वास्तविक स्थिति है तो जिन दृष्टांतों से ब्रह्म में गंतव्यव सिद्ध करना है वस्तुतः उन दृष्टांतों में भी गंतव्यत्व सिद्ध नहीं हो रहा है तो उन दृष्टांतों के आधार पर ब्रह्म में गंतव्यत्व किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता इसे दिखाने के लिए पहले दृष्टांतों में गंतव्यत्व नहीं है वास्तविकता बताई जा रही है वस्तुगति यानी वास्तविकता तो ये कहते हैं या भू या प्राप्ता भू सा न गंतव्य जो प्राप्त पृथ्वी है वह तो गंतव्य नहीं है और यव्यम देशांतरम तत्तु अप्राप्तम हम हरिद्वार में हैं हरिद्वार हमें प्राप्त है हरिद्वार नामक पृथ्वी तो, ये तो जो प्राप्त है वह प्राप्तव्य नहीं हुआ गंतव्य नहीं हुआ हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति हरिद्वार जाने के लिए कहीं रिजर्वेशन नहीं करेगा क्योंकि हरिद्वार उसे प्राप्त ही है तो या प्राप्ताभू गंता जिस देश में विद्यमान है पृथ्वी पर वह पृथ्वी का भाग तो उसे प्राप्त ही है साना गंतव्य इसलिए प्राप्त गंतव्य होता है ये नहीं कह सकते और ये गंतव्य देशांतरम जो गंतव्य देशांतर हैं, वह तो तत्व अप्राप्त तो वाराणसी इस समय तो अप्राप्त है हरिद्वार निवासी कुल तो वो तो अप्राप्त होने से अप्राप्त ही गंतव्य बन रहा है ये माना जाएगा गनता को अप्राप्त ही गंतव्य होता है और इति कूत प्राप्तस्य से गंतव्यता इसलिए आप कैसे कहते हो कि जो प्राप्त है पृथ्वी वही गंतव्य हो गई करके क्योंकि जो विशिष्ट रूप प्राप्तव्य बताया जा रहा है वह तो प्राप्त नहीं है सामान्य रूप प्राप्त है और विशिष्ट रूप गंतव्य बताया जा रहा है तो जिस रूप को गंतव्य बताया जा रहा है वह तो अप्राप्त ही है इसलिए अप्राप्त ही गंतव्य होता है ये जो हमने नियम बताया वही नियम उचित है ये नहीं कि एक ही वस्तु के दो स्वरूप बता दो एक सामान्य रूप से प्राप्त दिखा दो और विशिष्ट रूप को अप्राप्त बता दो तो जिस रूप से वह प्राप्त है उस रूप से गंतव्य नहीं बन सकता ये कहा जा रहा है और आयु भी आयु का जो दृष्टांत है वह भी गंतव्य नहीं बनता वृद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए जैसे देशांतर को प्राप्त करने के लिए कहीं जाया जाता है ऐसे गंथा वृद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए जाता नहीं है उसके अंदर है ही है उसकी अभिव्यक्ति होती है जैसे बाल के बालक के अंदर पुरुष बालक के अंदर पुरुषत्व के ज्ञापक जो चिन्ह हैं दाढ़ी मुसादी वो हैई है बचपन से ही जन्मत ही है लेकिन समय पर उनकी अभिव्यक्ति होती है ऐसे वृद्धावस्था की भी वह उसे प्राप्त ही है स्वरूप ही होने से वह गंतव्य नहीं है उसकी कालांतर में अभिव्यक्ति है वह अभिव्यक्ति को गंतव्यता नहीं कहा जाता तो वयस्ोपी कालांतरे अभिव्यक्ति मात्रम न गंतव्य वस्तुगति ये वास्तविकता है इसलिए दृष्टांत में भी पृथ्वी विशिष्ट रूप से जो प्राप्त गंतव्य बताई जा रही है वो अप्राप्त ही है तो अप्राप्त ही गंतव्य बना और वृद्धावस्था स्वरूप है तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र हो रही है उसमें गंतव्य तो नहीं है कालांतर में अभिव्यक्ति मात्र है इति वस, वस्तुगति अब न इत्यादि से समाधान पूर्व पक्षी ने जो प्रकार कहा उसे स्वीकार करके किया जा रहा है ये कहते हैं कि परब्रह्मनो अंगीकृत विशिष्टभूवयोर ग्यता पर ब्रह्मणो देश काल वैशिष्ट्यावात्चित अंत्यता तो अंगीकृत विशिष्ट भूवयसोर ग्यता तो विशिष्ट भूप्रदेश यानी विशिष्ट रूप से उसमें गंतव्यता को स्वीकार करके यदि भी सिद्धांत के अनुसार वह अप्राप्त ही है इसलिए अप्राप्त ही प्राप्त प्राप्तव्य हो रहा है तो अविशि विशिष्ट भूप्रदेश में गंतव्यता और विशिष्ट वय में भी गंतव्यता अंगीकृत्य पर ब्रह्मणों देश काल वैशिष्ट न कथंचित अपि गंतव्यता इत्याह। तो दृष्टांत में देश विशिष्टत्व काल विशिष्टत्व को स्वीकार करके सिद्धांत ये बता रहे हैं दृष्टान्त में परब्रह्म तो किसी भी प्रकार से देश काल से विशिष्ट नहीं हो सकता इसलिए किसी भी प्रकार से उसमें गंतव्यता सिद्ध नहीं की जा सकती देशावचिन्न का अभाव होने से कालावचिन्नत्व का अभाव होने से इस अभिप्राय से कहते हैं न कथनचित अपि गंतव्यता इत्यादि न ना। तो भाष्य में है न इत्यादि पीछे वाले पृष्ठ पर जहा छूटा है न पाठ वहां से कि न प्रतिषिद्ध सर्व विशेषत्वात् ब्रह्मण तो नैने ब्रह्म में संसार देश से देशांतर विशिष्टत्व रूप से गंतव्यता नहीं मान सकते और संसार काल से कालांतर विशिष्टतया भी गंतव्यता नहीं मान सकते ये न का अर्थ है क्यों तो ब्रह्म का विशिष्ट रूप सिद्ध हो तब तो उस विशिष्ट रूप को गंतव्य कहा जा सकता है देश, देशांतर विशिष्टत्व कालांतर विशिष्टत्व तो ब्रह्म में सिद्ध हो जाए तब तो जो विशिष्ट होगा वो सविशेष होगा और ब्रह्म में तो सारी विशेषताओं का श्रुति निराकरण करती हैं, निर्विशेष बताती है पर इसलिए वह देश विशिष्ट काल विशिष्ट नहीं हो सकता प्रत्यस्तमित सर्व विशेष होने से यह हेतु बताया जा रहा है कि प्रतिषिद्ध सर्व विशेषत्वात तो श्रुति के द्वारा ब्रह्म में औपाधिक जितनी भी विशेषताएं भास रही हैं उसका निराकरण किए जाने के कारण ब्रह्म विशिष्ट रूप से भी गंतव्य नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट रूप परमार्थ रूप नहीं है नेदम यदिदम कहा जाएगा तो प्रतिसिद्ध सर्व विशेषत्वाद ब्राह्मण ये सूत्र है इसी इसमें जो ये बताएगा कि ब्रह्म में सारी विशेषताओं का निराकरण किया जा रहा है तो ब्रह्म में सारी विशेषताओं का निराकरण करने वाली श्रुतियों को बताते हैं भस्कर भगवान ये श्रुतियाँ हैं निष्कलम निष्क्रिय शांतम निरवध्यम निरंजनम अस्थूलम अणअु अरस्व सवा सबाह्याभ्यंतरोज सहान अज आत्मा अजरो अमरो अम्रितो अभयो ब्रह्म स एष नेति आत्मा इत्यादि श्रुति स्मृति न्यायभ्यो न देशकाल विशेष विशेषयोग परमात्म कल्पयु शो तो देश काल विशेष का संबंध परमात्मा में नहीं बताया जा सकता ये कह रहे हैं। तो का, हाँ शुरू से ही निष्क्रिय निष्कलम निष्क्रियम शांतम तो निष्कल है वो का मतलब निरवय है कला शब्द का अर्थ तो है अवयव अंश तो निष्कल है का अर्थ है निरवय है निष्क्रियम का अर्थ है वह क्रिया रहित है शांत है का अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार का उपप्लव विक्षेप नहीं है निरवद्य है का अर्थ है निर्दोष है और निर् निरंजनम का अर्थ है वो शुद्ध है दोष रहित है निर्दोष है शुद्ध है तो और अस्थूलम शरीरादि उपाधि को लेकर के जो स्थूलत्वादि प्रतीत होते हैं स्थूल उपाधि को लेकर के उसमें स्थूलत्व का भी अस्थूल निषेध कर रही है और अनानु, इसमें अनुत्व रूप विशेषता भी नहीं है स्थूल नहीं है तो सूक्ष्म होगा तो अनानु ने कहा कि सूक्ष्मत्व रूप विशेषता भी नहीं है अरहस्वम से बताया गया कि उसमें आ, रस्व कहते हैं लंबा नहीं है जो दीर्घ कहते हैं लंबे को और लंबे का विपरीत है रश्व, तो और दीर्घत्व ये दोनों भी उसमें नहीं है सबाभ्यंतरो जगह तो बाह्यत्व अभ्यंतरत्व रूप विशेषता से भी वो रहते हैं और जन्मादि विकारों से भी रहित निर्विकार है अजन्मा है सवा एश महान अजात्मा। अजर अमर अमृतो अभयो ब्रह्मा तो जरा जरात्व मृत्यु आदि जो विशेषताएं हैं, उनसे राहित्य बताया जा रहा है अजर अमर अमृत अभय इत्यादि से और स एष नेति नेति आत्मा तो नेति नेति यानी कार्य उपाधि के कारण प्रतियमान मूर्त उपाधि के कारण प्रतियमान जो मूर्तत्व धर्म है विशेषता है उससे रहित है अमूर्त उपाधि के कारण प्रतियमान जो अमूर्तत्व विशेषता है उन दोनों का भी नेति नेति शब्द से निषेध करके कहा गया कि वह आ, सर्व विशेष रहित स्वरूप है आत्मा है इत्यादि श्रुति ये तो श्रुतियाँ हैं और स्मृति तो स्मृति और न्याय नहीं बता स्मृति बताएंगे टीकाकर गीता का तेरावे अध्याय का वाक्य अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन सद उच्यते इत्यादि से निर्विशेष ता बताने वाला वाक्य है ब्रह्म का ज्ञ का और न्याय है दृश्यमात्र दृष्टा में कल्पित होने से ये सारा दृश्य जो उपाधि है वह दृष्टा जो क्षेत्रज्ञ है उसमें कल्पित है और कल्पित का जो गुण और दोष होता है वह अधिष्ठान से संश्लिष्ट नहीं होता रस्सी में कल्पित तो सर्प का विष रस्सी में नहीं आता और रस्सी में यदि किसी को सुगंधी पुष्पों के माला का भ्रम हो रहा है तो पुष्पगत मालागत जो सुगंध है वो सुगंध भी गुण नहीं आता रस्सी में तो अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु के गुण दोष से विशेषताओं से रहित होता है तो विशेष जिस उपाधि में है कार्य कारण में वो सब का सब तो दृश्य कोटि में है वो दृष्टा में कल्पित है और दृष्टा उनके विशेषताओं से रहित असंग है निर्विशेष है ये न्याय हो जाएगा तो इस प्रकार ये श्रुति स्मृति न्यायभ्यो न देश काल विशेष योग परमात्मनी कल्पयुम शक्यते परमात्मा में विशेष योग नहीं बताया जा सकता विशेष का योग यानी संबंध देश कालादि विशेष का संबंध परमात्मा में है नहीं ब्रह्म में नहीं है पर ब्रह्म में ये न भू प्रदेश वयो नदेश न्याय न अस्य अस्तव्यता तो इन विशेषताओं का देश कालादि विशेषताओं का संबंध ब्रह्म के साथ सिद्ध होता तब तो ब्रह्म में भू प्रदेश व वयो अवस्थादि जो दृष्टांत हैं इससे आप गंतव्यता सिद्ध कर सकते थे लेकिन परब्रह्म तो निर्विशेष है इसलिए उसमें वैशिष्ट न होने से उसे विशिष्ट रूप से सर्वगत होने पर भी और स्वात्मा होने पर भी गंतव्य नहीं बताया जा सकता क्योंकि उसमें विशिष्टता ही नहीं वो निर्विशेष है एक वाक्य है फिर भाष्य में शुरू होगा दूसरा तो ठीक भाष्य में पहले एक वाक्य है इसको देखिए कि भूवयसो तू प्रदेश अवस्थादि विशेष योगात उपपद्य देश काल विशिष्टता गंतव्यता तो पृथ्वी और आयु में तो देश काल रूप विशेष का संबंध बन जाने से देश काल विशिष्ट रूप से गंतव्यता सिद्ध हो सकती है, से कहा जा रहा है। और लेकिन ब्रह्म में तो देश काल का संबंध बन ही नहीं पाता इसलिए वह गंतव्य नहीं होगा ये उस शंका का निराकरण हुआ एक वाक्य टीका में है अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादिया स्मृति ओजो का अनुश्रुति स्मृति न्यायभ्यो उसमें ब्रह्म में निर्विशेषता बताने वाली स्मृति है गीता का ये वाक्य अनादिमत परम ब्रह्म और स्म, ये स्मृति हो गई और दृश्य विशेष से दृशिकलवात् आत्मनो निर्विशेषता इति न्याय ये न्याय है कि दृश्य दृष्टा में कल्पित होने से कल्पित दृश्य के विशेषता से रहित ही निर्विशेषी दृष्टा रहेगा वो दृष्टा है ब्रह्म इसलिए न्याय से भी ब्रह्म में देश कालादि कल्पित का संबंध सिद्ध नहीं हो सकता अब जगत उत्पत्ति इत्यादि से फिर एक शंका की जा रही है उसका समाधान आगे आएगा उस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओ पूर्णमद पूर्णमित